भागवत कथा महात्मा सूत जी कहते हैं श्री कृष्ण की रानियों ने जब यमुना जी से इस प्रकार कहा तब ये भगवान श्री चंद्र की सोलह कलाओं का चिंतन करती हुई उनसे कहने लगी जब भगवान श्री कृष्ण अपने परम धाम को पधारने लगे तब उन्होंने अपने मंत्री उद्धव से कहा उद्धव साधना करने की भूमि है बद्रिकाश्रम अच्छा अपनी साधना पूर्ण करने के लिए तुम वहीं जाओ भगवान की इस आज्ञा के अनुसार उद्धव जी इस समय अपने साक्षात स्वरूप से बद्रिकाश्रम में विराजमान है और वहां जाने वाले जिज्ञासु लोगों को भगवान के बताए हुए ज्ञान का उपदेश करते रहते हैं साधन की फल रूपा भूमि है ब्रज भूमि। इसे भी इसके रहस्यों सहित भगवान ने पहले ही उद्धव को दे दिया था किंतु वह फलभूमि यहाँ से भगवान के अंतर्धान होने के साथ ही स्थूल दृष्टि से परे जा चुकी है इसीलिए इस समय यहां उद्धव प्रत्यक्ष दिखाई नहीं पड़ते फिर भी एक स्थान है जहां उद्धव जी का दर्शन हो सकता है गोवर्धन पर्वत के निकट भगवान की लीला सहचरी गोपियों की विहार स्थली है वहां की लता अंकुर और बेलों के रूप में अवश्य ही उद्धव जी वहाँ निवास करते हैं लताओं के रूप में उनके रहने का यही उद्देश्य है कि भगवान की प्रियतमा गोपियों की चरण रज उन पर पड़ती रहे उद्धव जी के संबंध में एक निश्चित बात यह भी है कि उन्हें भगवान ने अपना उत्सव स्वरूप प्रदान किया है भगवान का उत्सव उद्धव जी का अंग है वे उससे अलग नहीं रह सकते इसलिए अब तुम लोग बद्रनाभ को साथ लेकर वहाँ जाओ और कुसुम सरोवर के पास ठहरो भगवत भक्तों की मंडली एकत्र करके वीणा वेणु और मृदंग आदि बाजों के साथ भगवान के नाम और लीलाओं के कृष्ण, भगवत संबंधी काव्य कथाओं के श्रवण तथा भगवत गुणगान से युक्त सरस संगीतों द्वारा महान उत्सव आरंभ करो इस प्रकार जब उस महान उत्सव का विस्तार होगा तब निश्चय है कि वहाँ उद्धव जी का दर्शन मिलेगा वे ही भली भांति तुम सब लोगों के मनोरथ पूर्ण करेंगे सूत जी कहते हैं यमुना जी की बताई हुई बातें सुनकर श्री कृष्ण की रानियां बहुत प्रसन्न हुई उन्होंने यमुना जी को प्रणाम किया और वहां से लौटकर वज्रनाभ तथा परीक्षित से वे सारी बातें कह चुनाईं सब बातें सुनकर परीक्षित को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने वज्रनाभ तथा श्री कृष्ण पत्नियों को उसी समय साथ ले उस स्थान पर पहुंचकर तत्काल वह सब कार्य आरंभ करवा दिया जो कि यमुना जी ने बताया था गोवर्धन के निकट वृंदावन के भीतर कुसुम सरोवर पर जो सखियों के विहार स्थली है वहां ही श्री कृष्ण कीर्तन का उत्सव आरंभ हुआ वृषभानुनंदिनी श्री राधा जी तथा उनके प्रियतम श्री कृष्ण की वह लीला भूमि जब साक्षात संकीर्तन की शोभा से सम्पन्न हो गई उस समय वहाँ रहने वाले सभी भक्तजन एकाग्र हो गए उनकी दृष्टि उनके मन की वृत्ति कहीं अन्यत्र न जाती थी तदनंतर सबके देखते देखते वहाँ फैले हुए तृण गुल्म और लताओं के समूह से प्रकट होकर उद्धव जी सबके सामने आए उनका शरीर श्याम वर्ण था उस पर पीताम्बर शोभा पा रहा था वे गले में वनमाला और गुंजा की माला धारण किए हुए थे तथा मुख से बारंबार गोपीवल्लभ श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं का गान कर रहे थे उद्धव जी के आगमन से उस संकीर्तनोत्सव की शोभा कई गुनी बढ़ गई जैसे मणि की बनी हुई अट्टारिका की छत पर चांदनी छिटकने से उसकी शोभा बहुत बढ़ जाती है उस समय सभी लोग आनंद के समुद्र में निमग्न हो अपना सब कुछ भूल गए शुद्धुद्ध खो बैठे थोड़ी देर बाद जब उनकी चेतना दिव्यलोक से नीचे आई अर्थात जब उन्हें होश हुआ तब उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में उपस्थित देख अपना मनोरथ पूर्ण हो जाने के कारण प्रसन्न हो वे उनकी पूजा करने लगे